ऊंचे नीचे रास्ते और मंजिल तेरी दूर ऊंचे रास्ते और मंजिल तेरी दूर राह में राही रुकना जाना हो करके मजबूर ऊंचे नीचे रास्ते नमस्कार सप्ताह के बीच में आपके पास इसलिए आना पड़ रहा है क्योंकि कोरोना काल में कुछ यात्राएँ करने का अवसर मिला और एक तरह से ये यात्राएं इतनी ऐतिहासिक हो गईं कि अनेक मित्र इसके बारे में विवरण जानना चाहते थे तो मैंने सोचा कि जिन मित्रों ने विवरण पूछा उन्हें तो विवरण बता दिया परंतु जिन मित्रों ने नहीं भी पूछा उनको भी तो कुछ यादें साझा की जाएँ तो मैं आपको बताऊँ कि मैंने इस कोरोना काल में तीन यात्राएं की और उन तीनों यात्राओं में कुछ न कुछ ऐसा देखने को मिला जो कि अपने आप में यूनिक था अनूठा था यानि कि वैसा न भूतो न भविष्यति न तो हुआ है और न ही होगा तो मेरी पहली यात्रा थी जिसमें कि मैं अमेरिका में टैम्पा से डेट्रॉयट तक गया और आया डेट्रॉट जाने के बहुत से कारण थे और बस यूँ समझिए कि वो यात्रा उस समय हुई जिस समय कि कोरोना दस्तक दे चुका था और धीरे धीरे अपने पांव पसार रहा था कहीं पर कोरोना की सुखबुगाहट थी कहीं पर उसको उसके आगमन को स्वीकार किया जा रहा था कहीं नहीं किया जा रहा था और इस तरह से पूरी दुनिया में कुछ न कुछ हिचकिचाहट के साथ कुछ न कुछ हो अवश्य रहा था तो अब साहब यह हवाई यात्रा टैंपा से डेट्रॉइड और डेट्रॉयट से वापस टैंपा तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह हुई कि वो हवाई अड्डे जिन पर की कंधे से कंधे छिला करते थे उन हवाई अड्डों पर लोग नाम मात्र को दिखाई पड़ रहे थे लोग कहते हैं ना कि लोग समझते नहीं हैं और तब भी अपनी मनमानी कर रहे हैं और कोरोना के ख़तरे को समझने के बावजूद लोग मान नहीं रहे हैं ऐसा नहीं है उस यात्रा के दौरान मैंने देखा कि किस तरह से लोग सहमे हुए थे और यात्रा भी सिर्फ तभी कर रहे थे जबकि बहुत मजबूरी हो तो साहब इस यात्रा में अरे हाँ मगर एक बात बताऊंगा नहीं तो शायद सच्चाई से चूक जाऊंगा उस अमेरिकन हवाई जहाज़ में मेरे ख़्याल से आप सभी ने सुना होगा कि हवाई जहाज़ में व्योम बालाएं जो भी कहती हैं उसको हम लोग ज़्यादातर सुनते नहीं हैं क्योंकि सभी लोग समझते हैं कि अरे हम तो इतनी बार यात्रा कर चुके हैं तो ये क्या बताएँगे हमें तो उस यात्रा में भी व्योमबाला ने कुछ कहना शुरू किया और यहाँ पर आपको ये बता दूँ कि व्योमबाला काफ़ी स्थूलकाए थी मेरी ही तरह और परंतु इतनी चुस्त चौकस चाक चौबंद कि मैं थोड़ा हिचकि मतलब शर्मा गया उनकी चुस्ती को देख करके तेज़ी से कभी हवाई जहाज़ में एक तरफ कभी दूसरी तरफ आ जा रही थी और जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो मैं तो यही आशा कर रहा था कि ये आमतौर तो पर बताएंगी कि दरवाज़े इधर हैं और ऑक्सीजन मास्क गिर जाएगा वगैरह वगैरह परंतु उन्होंने जब बताना शुरू किया तो पूरे हवाई जहाज़ में हंसी के फोहारे छूटते रहे हालांकि बातें तो उन्होंने वही बताई जो कि आम तौर तो पर बताई जाती हैं परंतु उनका बताने का तरीका और लहजा ऐसा था मुझे एक बात समझ आई कि हम अपनी रोजमर्रा की घिसी पीटी बातों को भी यदि उसकी प्रस्तुति में अपना दिल लगा दे तो बात कुछ ऐसी बन सकती है जो कि न सिर्फ अच्छी लगेगी बल्कि सुनने में भी मज़ा आएगा है तो साहब मैंने आपको बताया कि बहुत कम लोग दिखाई पड़े और जो दिखाई भी पड़े हालांकि ये तो पश्चिमी देशों का बल्कि शायद हमारे यहाँ तो पश्चिमी भी नहीं हमारे यहाँ तो हवाई यात्रियों का एक नियम है कि हम लोग आपस में एक दूसरे से बात नहीं करते क्योंकि शायद हमारे सम्रात और कुलीन दिखने का एक नजरिया एक तरीका ही ये है कि हम एक दूसरे से बात नहीं करेंगे वो बात करना तो लोग समझते हैं कि यह तो रेल यात्रियों की आदत है हवाई यात्री आपस में एक दूसरे से बात नहीं करते तो अमेरिका के उस जहाज़ में भी लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे मगर धन्य है कि हम लोग चूंकि परिवार में ही सात चार लोग साथ साथ थे तो हम लोग आपस में ही बातें करके काफ़ी संतुष्ट थे अब साहब उस यात्रा का एक बात ये दूसरी बात ये कि जब हम लौट रहे थे तो हम लोग टैंपा के हवाई अड्डे पर पहुंचने से पहले जब हम लोग डेट्रॉइट के हवाई अड्डे पर थे तो वो काफ़ी बड़ा हवाई अड्डा है और उसमें एक सेक्शन था जिसमें हम लोग पहुँचे तो तकरीबन एक बजा होगा दिन का हम लोग को चालीस पैंतालीस मिनट बैठकर जहाज़ का इंतज़ार भी करना पड़ा और हम लोग घर आ गए कोई यादगार बात नहीं हुई जैसा पिछली यात्रा में हुआ था वैसा ही इसमें भी दोहराया गया मगर अगले दिन श्री कृष्ण मूर्ति हमारे दामाद जी ने हमको बताया कि अरे भाई हम लोग कल जहाँ पर थे हवाई अड्डे पर आज उसी जगह पर कोई एक व्यक्ति कोरोना पीड़ित था और उसकी वजह से अनाउंसमेंट हो रहा है कि जो लोग भी हवाई अड्डे के उस सेक्शन में 12 बजे से 2 बजे के बीच हों रहे हों वे अपनी पहचान कराएं क्योंकि उन सभी लोगों को क्वारंटाइन में जाना पड़ेगा ईश्वर की असीम अनुकंपा से यह घटना हम लोगों के उस हवाई अड्डे से निकलने के एक दिन बाद यानी 24 घंटे बाद हुई थी हम लोग डर गए कि ना मालूम क्या होगा क्या होता अगर हम लोग अपनी यात्रा एक दिन बाद करते तो क्वारंटाइन का नाम कुछ ऐसा भयावह कुछ ऐसा डरावना था जो कि समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या है, है। तो अब दूसरी यात्रा हम लोग तैयार हुए कि अब हम वापस भारत की ओर चलेंगे तो भारत की यात्रा करने के लिए हमें टैंपा से शिकागो और उसके बाद शिकागो से दिल्ली और हैदराबाद आना था तो साहब टैंपा से शिकागो जाने के लिए जब हम लोग हवाई अड्डे पर पहुंचे तब तो हवाई अड्डा सुनसान साएं साए कर रहा था मेरी बात पर यकीन करिए वास्तव में हम सब लोग अपने घर से अपने मुंह पर नकाब बांध कर चले थे नकाब मतलब मास्क और वो नकाब नए नकाब और मोटा कपड़ा पहली बार हम लोगों ने नकाब बांधने का अनुभव किया और वो नकाब ऐसे कभी मुंह पर खुजली, कभी नाक पर खुजली, और समझ ही नहीं आए कि किस तरह से उसका मतलब कैसे उसको बांधा जाए मगर खैर उसको बांध रहे थे यकायक मेरी पत्नी रुक गई मैंने पूछा क्या हो गया भाई तो बोली अरे मेरी चश्मे पर भाप आ रही तो तब मैंने ध्यान दिया मैं उस मैं एक्चुअली चश्मा मैं तो सिर्फ पढ़ने के लिए लगाता हूँ और हवाई अड्डे पर चलते समय पढ़ने का तो कोई कारण था नहीं परंतु पत्नी लगातार ही इस चश्मे का इस्तेमाल करती हैं और उनके मुंह से जो भाप निकल रही थी वो उनके चश्मे पर पहुंच रही थी और चश्मा फॉग हो जा रहा था हम लोग पहली बार नकाब लगा रहे थे तो हमें पता भी नहीं था कि नकाब को कहाँ पर लगाना है हम तो नाक मुँह ढकने के साथ अपना चेहरा भी पूरा ढके हुए थे खैर राम राम करते हुए हम लोग शिकागो हवाई अड्डे तक पहुँच गए और आप सोचिए कि उस यात्रा के दौरान दो घंटे की यात्रा थी और एक घंटा पहले हम लोग एयरपोर्ट पहुंच गए थे तीन घंटे लगातार नकाब बांधे बांधे कभी मुंह में खुजली हो रही थी कभी दर्द हो रहा था कभी कान खींच रहे थे मतलब बचपन में शायद मास्टर जी ने कान खींचे होंगे तो वही याद आ रही थी <coughs> उसके बाद आप क्या होता है कि जब हम लोग डेट्रॉइट हवाई अड्डे पर उतरे तो मेरे सॉरी शिकागो हवाई अड्डे पर उतरे तो मेरे लिए तो यह पहला अनुभव था कि मैं शिकागो के मेरे ख्याल से उसको ओहरे हाँ. ओहरे एयरपोर्ट कहते हैं तो मैंने जो सामान्य ज्ञान में पढ़ा था उसके हिसाब से ओहारे एयरपोर्ट विश्व के व्यस्तम एयरपोर्ट में था यानी कि वो विश्व का नंबर एक व्यस्ततम एयरपोर्ट था हालांकि बाद में मेरे एक मित्र ने इसको सही किया और उन्होंने बताया कि नहीं अब वो विश्व का व्यस्ततम नहीं है अब शायद वो व्यस्त का तीसरे नंबर का व्यस्ततम हवाई अड्डा है खैर विश्व के नंबर एक हो या नंबर तीन हो मेरे लिए तो दोनों ही महती बातें थी परंतु उस हवाई अड्डे पर उस समय मुझे लगता है कि केवल हमारे उस हवाई जहाज़ के ही लोग थे क्योंकि हम एक टर्मिनल पे खड़े हुए वहाँ से जब हम लोग उतर कर गए और नीचे जाकर हमें ट्रेन पकड़ कर किसी दूसरे टर्मिनल पर पहुँचना था तो हमें दूर दूर तक न तो कोई आदमी नजर आ रहा था ना कोई दुकानें खुली हुई थी न कुछ था कुछ भी नहीं था सब सुनसान ऐसा लग रहा था कि आप एक किसी कर्फ्यूग्रस्त शहर में और चले जा रहे हैं ओ मेरी पत्नी मुझे बता रही है कि उनको रोना आ रहा था परंतु उस रोना आने से उसका कोरोना का कोई ताल्लुक नहीं था यह रोना और कोरोना दोनों अलग अलग हैं तो खैर यह कोरोना जी की मेहरबानी थी कि वो सुनसान एयरपोर्ट हमको देखने का अवसर मिला वो बाजार मतलब मुझे नहीं लगता कि कभी हम एयरपोर्ट की बंद दुकानें देख पाते देखने का मौका मिल गया खैर साहब अब अगली यात्रा हमारी थी शिकागो से दिल्ली की शिकागो एयरपोर्ट पर सुबह पहुंच गए बहुत कहानियां सुनी हुई थी फेसबुक पर एक पेज था एसओएस पेज करके जिस पर के लोगों ने अपनी यात्राओं के विवरण दिए थे यात्राओं मतलब अमेरिका से भारत की यात्राओं पर विवरण दिए थे भारत। और वंदे भारत मिशन की हमारी फ्लाइट थी किसी ने कहा था कि आपको चार घंटे पहले एयरपोर्ट पहुँचना चाहिए किसी ने कहा था पाँच घंटे पहले खैर हम लोग भी मेरे ख्याल से शायद पांच घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंच गए थे परंतु वास्तव में उस एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद अब देखिए दो बातें थी एक तो यह था कि मास्क लगाए रहना है दूसरा यह कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाना है यानी कि लाइन में भी खड़े होना है और दूरी भी बनाए रखना है अब यार हम तो हिंदुस्तान के सिनेमाघरों की लाइन में खड़े हुए थे और वहाँ पर हमने तो मतलब लाइन में खड़े होने का मतलब तो यही है कि भाई अगले वाले के सटकर खड़े होना है मगर पहली बार एयरपोर्ट पर खड़े हुए और लाइन में वास्तव में सोशल डिस्टेंसिंग बीच में छ छ फुट की दूरी छः फुट की दूरी तो शायद नहीं थी परंतु हाँ तब भी कुछ दूरी तो बनाए रखी गई और प्रत्येक व्यक्ति जो वहाँ पर कार्य कर रहा था उसके चेहरे से मुस्कान गायब थी या तो तनाव था या शायद इतनी अजीबोगरीब रूटीन का पालन हो रहा था कि कोई भी खुश नहीं लग रहा था हालांकि हम खुश थे क्योंकि हमें लग रहा था कि हम घर की ओर चल रहे हैं परंतु तो हमारी खुशी केवल हम तक ही सीमित थी क्यों खुशी तो बांटने से बढ़ती है ना और बांटने का अवसर नहीं मिल रहा था कोई एक दूसरे से बात नहीं कर रहा था कोई एक दूसरे से पूछ नहीं रहा था आपको बताऊं, नॉर्मली अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं में कुछ सवाल जवाब ज़रूर हो जाते हैं आप कहाँ जा रहे हैं आप कहाँ से आ रहे हैं और नए नए शहरों के नाम सुनने को बड़ा अच्छा लगता है कोई कहता है मैं सिएटल से आ रहा हूँ कोई कहता मैं साउथ कैरोलना से आ रहा हूँ कोई सैन फ्रांसिस्को का यात्री होता है वगैरह वगैरह मगर खैर यहाँ पर सब कोई चुप करके अपने मुँह पर नकाब बांधे हुए चेहरे अच्छा सच बात यह है कि मुस्कान तो दिख भी नहीं सकती ना क्योंकि नकाब के पीछे अगर मुस्कुरा भी रहे होंगे तो आंखों तक मुस्कुराहट नहीं आ रही थी खैर उसके बाद जब चेक इन कर दिया तो हमने देखा कि हमें एक सीट कहीं बीच की मिली है उस सीट के लिए एक आबाकाबा मिला आबाकाबा मतलब पी, -पी और उस पीपीई के साथ में दोनों यात्रियों को एक पैकेट मिला उस पैकेट में क्या था नकाब और एक शील्ड शील्ड अब तो अब हम सबको पता है आज तक तो भारत में कि वो शील्ड क्या थी वो शील्ड एक प्लास्टिक की शील्ड थी जिसको इलास्टिक की सहायता से अपने माथे पर लगा के बांध दिया जाता था और सामने मुँह के सामने वो शील्ड रहेगी तो साहब हम लोग वो शील्ड लेकर के अंदर आ गए और सिक्योरिटी में बैठ कर के जब हम लोगों ने उस सामान का निरीक्षण किया तो पहले तो बड़ी उत्सुकतावश वो शील्ड खोल लिया और बांध कर देखी फोटो वोटो तो भी खींचे हैं कुछ दोस्तों को तो फ़ोटो भेजे भी हैं और मेरे भाई की पत्नी को जब वो फ़ोटो मिला तो उनकी आँखों से आँसू बह निकले वो बोली कि हमें तो रोना आ गया क्यों रोना आ गया ये तो नहीं समझ आया परंतु तो रोना अवश्य आ गया उनको ये समझ उनको ये लगा कि इतने कष्ट में इतनी घंट इतनी लंबी फ्लाइट में पूरे समय बैठ के आना होगा वो देखिए साहब ये उसका विवरण ये है तो खैर साहब अब हम हवाई जहाज के अंदर पहुंचे तो गठरियों में खाने का सामान कई गठरी सामान खाने का आपकी सीटों पर रखा था और वो सामान उठाकर किसी तरह से पहले अपनी गोद में रखा सीट पर बैठ गए आबाकबा पहने हुए मेरी पत्नी बीच की सीट पर बैठ गई और हम लोग अपने मुंह पर नकाब लगाए नकाब के साथ में वो शील्ड लगाए बैठे हुए थे थोड़ी देर के बाद अनाउंसमेंट हुए और हम लोग से कहा गया कि ये व्योम बालाएँ अब आपकी सेवा के लिए नहीं हैं क्योंकि व्योम से आप बात नहीं करेंगे वो आपसे बात नहीं करेंगी और हमारे एयर इंडिया की व्योम बालाओं को मेरे ख्याल से इससे थोड़ी शांति भी मिली होगी कि ये न्यूसेंस पैसेंजर्स से इंटरेक्शन नहीं करना होगा और वो साहब हम लोग बैठ गए उन्होंने कहा कि आपको बोतलों में पानी दिया गया है और इसके अलावा पानी आपको चाहिए तो आप गैली में से आकर पानी ले लीजिएगा हम लोग ने कहा ठीक है साहब कोई मनोरंजन भी उसमें नहीं था क्योंकि उन्होंने हम लोग शायद उसको स्क्रीन को छू चेंज करते हैं चैनल वगैरह तो उसको बंद कर दिया गया था, था। हम लोगों को न तो कोई और का सामान दिया गया ना कोई तकिया दी गई तो हम लोग मगर तैयार थे क्योंकि पहले लोगों ने बता दिया था कि साहब ये सब नहीं मिलेगा तो भैया अपनी जैकेट अपनी चादरें अपने साथ लिए हुए थे गोद में खाने का सामान अब आप कल्पना करिए कि आप एक कुर्सी पर बैठे हैं एक ऐसे ऐसे स्थान पर जहाँ पर कि आप संकुचित होकर बैठे रहें मेरे जैसे व्यक्ति के लिए तो वो संकुचन और भी कठिन था आप समझ सकते हैं जो मेरे मित्र जिनको अभी भी मेरी याद हो आकार प्रकार तो किसी प्रकार से खैर बैठा रहा यात्रा के पहले एक दो घंटे तो सही रहे परंतु वो यात्रा साढ़े तेरह घंटे की थी और उसमें से एक घंटा और जोड़ दीजिए क्योंकि एक घंटा पहले हम जहाज में बैठ गए थे तो साढ़े चौदह घंटे की यात्रा साढ़े चौदह घंटे तक उस कन्फाइंड स्पेस में उसी तरह बैठे रहना अपने आप में एक विचित्र अनुभव था मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि नॉर्मली मैं मेरे जैसा यावर प्रवृत्ति का आदमी जिसको कि यात्राएँ करना बेहद पसंद है मैं मौके ढूंढता हूं कभी भी कहीं भी यात्रा करने का तो उसको भी उस यात्रा से घबराहट होने लगी कि कब ये यात्रा समाप्त होगी इस यावर प्रवृत्ति के बारे में आपको ये बता दूं कि मैं मुजफ्फरपुर में था और वहाँ से पटना आने के लिए अक्सर संध्या काल को डी साहब का आदेश आता था कि ये फलाना कागज़ ले करके पटना जाना है मैं पहला आदमी होता था जो ऑफर करता था कि हाँ साहब मैं चला जाऊँगा और कुछ दिनों के बाद तो खैर मैं आइडेंटिफाई ही हो गया था कि मुझे मोटरसाइकिल उठाकर वो 75 किलोमीटर आना बहुत अच्छा लगता था तो मैं केवल अपनी यायावर प्रवृत्ति के बारे में बता रहा हूँ कि मुझे नॉर्मल कष्ट जो है वो कष्ट नहीं लगते हैं मगर खैर साहब वो साढ़े चौदह घंटे बैठे रहने के बाद मेरे हाथ पैर पीठ सब अकड़ से गए थे और जब देखा कि साढ़े तेरह घंटे की यात्रा संपूर्ण होने लगी मैं अपने मन ही मन बल्लियों उछल रहा था इसलिए नहीं कि अपने गर्तव्य स्थान पर पहुंच रहा हूं, बल्कि इसलिए कि अब मुझे खड़े होने का अवसर मिलेगा मैं यहां से बाहर सांस ले सकूंगा, वही हुआ साहब नई दिल्ली में हवाई जहाज़ उतरा और भगवान की दया ये कि उन्होंने कहा कि जिन यात्रियों को हैदराबाद जाना है पहले वे उतरेंगे मैं पहला आदमी था जो लपक कर खड़ा हो गया यूँ भी हवाई जहाज़ रुकने पर खड़ा हो जाना मेरी आदत है हालांकि मैं बाद में व्योम वालाओं से काफ़ी डांट भी खाता रहता हूँ कि अभी यात्री बैठ जाएं। सभी यात्री मेरी वजह से ही अक्सर हवाई जहाज़ में ये अनाउंसमेंट होते हैं और मेरी बेटी जो पायलट है वो, वो अक्सर मेरी वजह से शर्मिंदा होती है क्योंकि उसको जब बताया जाता है तो वो सोचती है कि मेरे पिता ऐसे आदमी हैं जो कि मतलब मैं 10 साल से हवाई जहाज उड़ा रही हूं और मैं आज तक इनको ये नहीं सिखा पाई और समझ में उसको ये नहीं आता है कि मैं 60 साल जिंदगी जी चुका हूं मुझे बैठकर चैन नहीं आता है तो खैर ये तो हम पिता पुत्री की बातें हैं इसमें आपको क्यों लाऊं बीच में तो साहब मैं लपक कर खड़ा हो गया जब खड़ा होने की कोशिश की तो पाँव लड़खड़ा गए क्यों क्योंकि चौदह घंटे तक बैठे रहने के बाद वो पाँव जो थे वो बैठने के आदि हो गए थे किसी तरह से सीट वीट पकड़ खड़ा हुआ सामान उठाया सामान ऑफ कोर्स मेरी पत्नी ने जितना अटैची में भरा जा सकता था उतना भरा था भारी भारी बैग कंधे पर लटकाए अटैचियाँ ले करके और चले साहब आ इसके साथ में वो खाने की गठरियाँ भी वो जो हवाई हवाई जहाज में जो मिली थी वो लेकर के हम लोग छोड़ नहीं सकते थे आप ये मत समझिएगा कि हमने वो खाना खाया नहीं तो हमने छोड़ दिया हम साहब उसको लेकर के उतरे दिल्ली में फिर उसके बाद वही दिल्ली हवाई अड्डे की भी वही हालत जो शिकागो के ओहारे हवाई अड्डे की थी सोनसान एयरपोर्ट खाली दुक यहाँ ये एयरपोर्ट पर कुछ दुकानें खुली थी ड्यूटी फ्री की एक शराब की दुकान खुली थी और शायद एक दो रेस्टोरेंट भी खुले हुए थे मगर कहीं पर कोई ग्राहक मुझे नहीं नजर आया था दुकानदार दुकान के लोग जो थे वो अपने मुंह पर कपड़ा बांधे और आपस में एक दूसरे से मुझे लगता है वो दुकान के ही लोग थे मैं नहीं समझता कि वो डाकू होंगे या कोई ऐसे लोग होंगे लेकिन हम लोगों को इंस्ट्रक्शन था कि बस चलते जाना है हाँ वो हमें रुक नहीं सकते हम हम तो नहीं रुक सकते थे परंतु और ग्राहक तो थे ना वो शायद आ सकते हों हाँ मगर शायद और ग्राहक भी वहां नहीं होंगे खैर तो साहब उसके बाद दिल्ली से हैदराबाद की यात्रा भी उसी तरह और वहाँ भी अनाउंसमेंट हुआ कि अगर मुँह पर शील्ड नहीं लगाई तो आपको बोर्डिंग नहीं करने दिया जाएगा तो ये पता चला कि बोर्डिंग करते समय और क्या बोलते हैं उसको डीबोर्डिंग करते समय यानी कि उतरते समय और चढ़ते समय दोनों समय मुँह पर वो शील्ड बांधनी है नकाब लगाए रहना है और साहब जब हैदराबाद में उतरे हैं तो लगा कि हे भगवान कहाँ पहुँच गए अब तो लगता है जैसे स्वर्गा दपी गरी ऐसी वाली जो बात थी वो यहीं पर सत्य होती है हालांकि जन्मभूमि नहीं थी परंतु तो भारत भूमि तो जन्मभूमि है ही तो यहाँ पहुँच गए साहब और यहाँ पहुँच के हम लोगों ने कहा कि हम तो सीनियर सिटीजन हैं हम तो वृद्ध हैं है, तो हमको घर पे क्वारंटाइन करने का मौका दिया जाए क्योंकि क्वारंटाइन के नाम से तो हम बहुत घबराते थे न जेल एक तरह की जेल है जिसके अंदर रहना है मगर मुस्कुराते हुए जो अधिकारी था उसने कहा कि आप वृद्ध हैं ऐसा लगते नहीं हैं मनीमन बहुत खुशी हुई परंतु उस वक्त हमने हिचकिचाते हुए नहीं पूरे जोर से कहा कि नहीं नहीं साहब हम वृद्ध हैं हमारे पासपोर्ट देखिए हमारी आयु देखिए हम 66 साल पूरे कर चुके हैं उसने कहा साहब तब भी आप नहीं लगते बोला कि आपको कोई बीमारी है हमने कहा नहीं साहब बीमारी तो नहीं बोला किसी किस्म की कोई प्रिस्क्रिप्शन कोई चीज़ हमने करनी का, का देखिए जो वृद्ध बीमार हैं उनको तो होम क्वारंटाइन मिल सकता है परंतु आप स्वस्थ हैं आप हो सकता है आयु से वृद्ध हो परंतु शरीर से वृद्ध नहीं है इसलिए आपको असली क्वारंटाइन में जाना पड़ेगा और साहब उसने हमको बांधकर कर क्वारंटाइन में भेज दिया हम पहुँच गए क्वारंटाइन में तथा कथित बड़ा होटल बड़ा मतलब शायद चार सितारा पांच सितारा होटल यहाँ पर पहुँचे तो आमतौर पर होटलों में लोग टैक्सियों से आते हैं हम लोग एक सिटी बस से आए और बैठा दिए गए उस जगह पर अलग अलग दूर दूर कुर्सियों पर बैठे हुए आमतौर पर होटलों में पहले आप जो मैनेजर या जो भी फ्रंट डेस्क होती है वो पहले आपको सर वेलकम ऐसा कुछ बोलते हैं यहाँ पर सर और वेलकम तो बोला परंतु वही सपाट चेहरे के साथ ना कोई मुस्कुराहट ना कुछ लग रहा था कि यह खाना पूरी हो रही है और उस तरह से उन्होंने हमको एक कमरों में भेज दिया और ये भी साफ बता दिया कि सामान आपको खुद ही उठा कर ले जाना पड़ेगा जो वृद्ध अशक्त हों उनको हम पहुँचवा सकते हैं साहब वो वृद्ध अशक्त का कार्ड हमने यहाँ भी खेला खैर चलिए यहाँ तो हमारा पत्ता चल गया और उन्होंने हमारा सामान हमारे कमरे पर भिजवा दिया अब आज छः दिन हो चुके हैं हम इस कमरे के दरवाजे के बाहर नहीं निकले हैं बहुत आस भरी निगाहों से कल की ओर देख रहे हैं जबकि हम इस दरवाजे से बाहर निकल सकेंगे लोग पूछते हैं फ़ोन करके कि हैदराबाद में क्या हाल चल रहा है मैं उनको केवल खिड़की से बाहर जो सड़क दिख रही है उसका हाल बता सकता हूँ और लोगों ने पूछा मौसम कैसा है मैंने कहा कमरे के अंदर तेईस डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है कमरे के बाहर आपको ऐप आप में देखकर बता सकता हूं तापमान कैसा है आसमान में बादल छाए हुए हैं लगता है कि हवा चल रही है क्योंकि कुछ पेड़ पौधे हिल रहे हैं परंतु वास्तव में हाल क्या है ये बता नहीं सकता तो भाइयों कल तक कल शायद छूट जाऊंगा इस जेल से और मेरी यात्रा संपूर्ण हो जाएगी संपन्न हो जाएगी जबकि मैं वापस अपने घर में पहुंच पाऊंगा जहां से मैं छः महीने पहले निकला था और तब शायद अगली बात कर सकूंगा तो इस यात्रा वृतांत में आपको पूरे लम्बो लुबाव इस बात का ये था कि एक यायावर प्रवृत्ति का आदमी भी इस यात्रा में घबरा गया और इंतज़ार कर रहा था कि हे प्रभु यह यात्रा कब सम्पन्न होगी जब हम लोग पढ़ते लिखते थे तो उस ज़माने में एक पैराग्राफ राइटिंग नाम की चीज़ होती थी उस पैराग्राफ राइटिंग में होता था एक पैराग्राफ आता था पैराग्राफ राइटिंग का मतलब था कि एक वाक्य मिलता था और उस पर एक पैराग्राफ लिखना होता था तो एक वाक्य था था। ट्रैवलिंग होपफुली इज़ बैटर दैन रीचिंग द डेस्टिनेशन तो साहब यहाँ पर वो गलत हो गया ट्रैवलिंग होपफुली वॉज नॉट बैटर दैन रीचिंग द डेस्टिनेशन जिंदगी में पहली बार और मैं आशा करता हूं आखिरी बार मुझे यात्रा करने में मजा नहीं आया नमस्कार ये हमारी जिंदगी एक लंबा सफर ही तो है